ब्रह्मा जी ने सत्य लोक में राजू बांधा एक और सारे मुक्ति के साधन रख दिए और एक और श्रीमद् भागवत को रखा पर तोल में पल्ला भारी किसका रहा भागवत का रहा और और जो मुक्ति के साधन थे वो तोल में हल्के पड़ गए कुल ग्रंथ राज श्रीमद भागवत भगवान है की जय श्री भक्त वस्तल भगवान है की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम बुलभक्त वत्सल भगवान की जय चल देवताओं को ब्रह्मा जी ने सत्य लोग में तराजू को माना, एक और ब्रह्मा जी ने कई मुक्ति के साधन रखे ग्रंथों को रखा और एक पल्ले पर श्रीमद भागवत को रखा पर तोल में पल्ला भारी ग्रंथ राज श्रीमद भागवत का रहा और दूसरे जो मुक्ति के साधन थे वो सब तोल में हल्के पड़ गए इतनी मानता श्रीमद भागवत की यहाँ बताये गई ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि भागवत के एक एक श्लोक के अंदर श्री कृष्ण विराजमान है और देवता तो इतना भी कहते हैं कि हम लोग स्वर का अमृत देकर गए थे इस कथा को सुनने के लिए पर हमें अमृत के बदले भी ये कथा सुनने को नहीं मिली इसलिए देवता कहते हैं कि हे मनुष्यों तुम्हारे पास जो मनुष्य शरीर है और मनुष्य शरीर पा भी अगर ग्रंथ राजमद भागवत कथा को नहीं श्रमण करते तो चित्तार है मुर्दे के सम्मान है वो इंसान को क्या कहते देवता वो तो मुर्दा है और सांस देता मुर्दा है और धरती पर क्या है भोज है जो मनुष्य जो कथा को नहीं सुनतेमद तो भागवत महाप्राण की श्री सोनभिष्ट ने सूर्जी महाराज जी ऐसी कहा ये सात दिन सुनने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई इस पर श्री सूची महाराज जी कहते हैं ये परम्परा देव ऋषि लालस जी और चार कुमारों के द्वारा आरम्भ हुए ये सुनकर सोन ऋषि क्यों गए सोन ऋषि कहते हैं सोनल ऋषि कहते हैं सूर्य जी महाराज जी से देवऋषि की नाराजी दो घड़ी से अधिक तो कोई टिकते ही नहीं है तो सात दिन तक कथा सुनने के लिए वो एक ही जगह पर कैसे आकर बैठ गए श्री सूरजी महाराज जी कहते हैं के सात दिन की परंपरा देव ऋषि नारायद जी और चार कुमारों के द्वारा शुरू हुई ऋषि शौनक जी कहते हैं देव ऋषि नारायण जी दो घड़ी से कहीं ज्यादा टिकते नहीं है कभी यहाँ कभी वहां चलते रहते तो सात दिन कथा सुनने के लिए देव ऋषि नारद जी एक जगह पर कैसे बैठ गए और जो कुमार हैं चार कुमार वो भी हरी शरणम हरी शरणम अपने भजन में मस्त रहते हैं तो वो सुनाने में सुनाने के लिए कहा सात दिन एक जगह पर बैठ गए तो श्री सूर्य महाराज जी को सोन ऋषि हैं कि प्रभु आप ये बताइए श्री कहते हैं कि एक वक्त एक एकदा ही विशालयाता समा या थारद एक वक्त सत्संग की इच्छा से सनक सनधन सनातन और सनत कुमार जी नित्या का बद्रीनाथ जब बद्रीनाथ चारो कुमार आये तो उन्होंने क्या देखा कि देव ऋषि नारद जी उदासमन बैठे हैं। कभी परेशान होकर खड़े होते हैं, कभी यहाँ कहलते हैं कभी वहां हैं, फिर आकर बैठ जाते हैं उस वक्त चारो कुमार देव ऋषि नारद जी के पास आए देव ऋषि जी ने चारों कुमारों को खड़े होकर नमस्कार किया उस वक्त चारों कुमार ने देवऋषि नारद जी ऐसी पूछा क्या आप इतनी चिंता मगन हो आप हमें इस तरह से चिंतामगन दिखलाई दे रहे हो कि जिसका धन धान्य सब कुछ खत्म हो गया हो यानी करोड़पति से सड़कपति बन गया हो वही इतने चिंतामगन होते हैं, आप इतने चिंतामगन क्यों हो।, हो आप एक संत हो संतों का संग करने ऐसी उनका दर्शन करने से उनका पूजन करने से उनके प्रवचनों को सुनकर लोगों के संकट दूर हो जाते हैं अब संत बोले हम ही परेशान हैं तो लोग कहा जाएंगे आपकी चिंता का कारण क्या है देव ऋषि नारद जी ने कहा कि भगवान आपने ठीक कहा मैंने स्वर्ग से बैंकुट से कैलाश से उत्तम इस मृत्यु लोग को सुना और मैं तीरथ धामो पर गया पुष्म क्या प्रयागम क्या काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्री रंग सेतु बंधन मैं पुष्कर तीर्थ गया मैं प्रयाग तीर्थ गया मैं काशी तीर्थ गया लेकिन सब तीर्थ धामों पर पापी लोग बैठे और इनके कारण जो दिव्य भाव होता है ना रूहानी भाव तीर्थ धाम का वो क्या हुआ खत्म हुआ तो मैंने सोचा चलो संतों का सन करते हैं। जब मैं संतों का सन करने आया तो मुझे बहुत बड़ा महल दिखलाई दिया हमने पूछा किसका महल बोले त्यागी बाबा किसने महल बना लिया त्यागी बाबा ने जिस बाबा ने सब कुछ त्याग दिया और वो बगना बनाकर बैठे देव ऋषि नारद जी ने कहा बाबा जी खुद फंसे हैं हमको क्या निकालेगा तो निकल किसी और संत का दर्शन करें इसी तरह देव ऋषि नारद जी जब आगे बढ़े हैं तो आश्रम के बाहर कुछ बच्चे खेलते दिखलाई दिए पूछ लिया कितके बच्चे हैं बोले ब्रह्मचारी महाराज क्या ले रखा व्रत महाराज ने कभी विवाह नहीं कर लिया लेकिन महाराज ने विवाह भी कर लिया और बारह तेरह बच्चे भी पैदा कर तो देव ऋषि नारद जी ने कहा ये भी फसल है हमको क्या निकालेगा चलो तो आगे चलते हैं। देव ऋषि नारद जी आगे गए हैं तो देव ऋषि नारायद जी ने क्या देखा एक आश्रम में बड़ी शोर की आवाज आ रही थी पूछ लिया किसका आश्रम है बोले मोनी बाबा का मोनि बाबा किसको कहते हैं जो मोन व्रत लेकर बैठते हैं खामोशी का उनके आश्रम में शोर के आवाज देव ऋषि लारज का बच्चा ही ब्रह्मचारी बच्चे पैदा कर, कर बैठे हैं त्यागी बाबा महल बनाकर बैठे हैं मोनी बाबा के आश्रम में शोर की आवाज ये महात्मा खुद फंसे हुए तो लोगों का क्या कल्याण करेंगे तो बोले चलो गरज की स्थिति देखते हैं शादीशुदा लोगों की जिंदगी कैसे जा रही है तो ऋषि नारायद जी वहाँ चलती देव ऋषि नाराज जी कहते हैं चार कुमार गणों को कि मैंने जब गृहस्थियों की जिंदगी देखी तो हर घर में महाभारत बोले पिता पुत्र में पति पत्नी में बहन भाइयों में रिश्तेदारों में झगड़े हो रहे हैं और घर में पत्नी का चलावा चलता है और पत्नी का चलावा चलने से ताले सलाहकार रिश्ते के नाम पर सौदा होता है जहाँ सौदा पट जाए वहीं पर रिश्ता हो जाता है माता पिता की बात को कोई सुनता नहीं इसलिए माता पिता की खटिया या तो खेत में या किसी तीरथ धाम देव ऋषि नारद जी कहते हैं हे ऋषि वरों में तो यहाँ पर सत्संग की इच्छा से आया था लेकिन यहाँ तो खत्संग मची है अपने मन को तसली देने के लिए देव ऋषि नारद जी चले गए श्रीधाम वृंदावन जब वृंदावन में गए तो देव ऋषि नारद जी देखते हैं, एक सुंदर युवती बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसकी तारीफ करना मानो सूर्य को दीपक दिखाने वाली था लेकिन दुख क्या कि वो सुंदर लड़की रो रही थी और उसकी गोद में दो बेहोश बूढ़े पुरुष सर रखकर पड़े थे और कुछ स्त्रियां उन्हें मोर पंख ऐसी चावल ऐसी हवा कर रही हैं आश्वासन दे रही हैं बहना मत रो मत रो मत रो देव ऋषि नारद जी भी बड़ा दुख हुआ है तो बड़ी खूबसूरत बड़ी दुखी है तो इसके दुख को क्या करना चाहिए सुनना चाहिए देव ऋषि नारद जी जब इनके दुख को सुनने जा ही थे तो मन में विचार आया आधे रास्ते में कि ये तो सब माता जी है और माताजियों के बीच में कोई अच्छी बात हो जाए तो मुस्कुराने लगती है और जहाँ दुख की बात हो जाए तो रोने लगती है इस पद की सारी माता जी रो रही है और अगर मैं इनके पास चला गया और मुझसे कहते हैं बाबा जी तुम ब्रह्मचारी धेरे तुम्हारा हमारे बीच में क्या काम हमें भगा ये मन में विचार आते ही देव ऋषि नारायण जी कहते हैं जब हम आधे रस्ते से मुड़कर जाने लगे है तो उस वक्त उस सुंदर युवती ने कहा कि हे ऋषिवन कुछ सुने रुक जाओ और मेरे दुख को सुन लो भाग्य से साधु का दर्शन हमें होता है किससे होता है भाग्य से और भाग्य से ही साधु के प्रवचन हमें सुनने को मिलते हैं तो सुंदर युवती ने कहा कि आप कुछ सुन रुक जाओ मेरे दुख को सुनो तो देव ऋषि नारद जी ने कह दिया आप कौन है तो बूढ़े पुरुष है जी कौन है और ये इतनी सारी स्त्रियां हैं लड़कियां हैं ये कौन है तो जब देव ऋषि जी ने उनसे पूछा तो उस वक्त उस सुंदर लड़की ने कहा हे देव ऋषि जी मेरा नाम भक्ति है गुल भक्ति महारानी की मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये दो तो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य भक्ति की दो संतान है ज्ञान और वैराग्य और ये जो आप इधर औरतें देख रहे हो न गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु आदि नदियां हैं जो स्त्रियों का रूप लेकर आई मेरे शोक को दूर करने के हे पूज्य देवर्षि ऋषि नारद जी मेरा जन्म दक्षिण भारत में हो दक्षिण भारत किसे कहते हैं मद्रास को दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में मैं सैयानी हुई महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला पर गुजरात में बूढ़ी हो गई गुजरात में भक्ति क्या हुई थी बुरी हो गई अब गुजरात का त्याग कर भक्ति के श्रीधाम वृंदावन में आई तो वृंदावन की भूमि पर पग रखते ही मैं तो सुंदर जवान हो गई और मेरी तो बेटा है ज्ञान मेरा बूढ़े हो गए सुदेव तो ऋषि नारदी ये तो बड़ी लज्जा की बात है कि माँ जवान और बच्चे बूढ़े हैं वास्तव में माँ को बूढ़ी और बच्चों को जवान होना चाहिए यही मेरे दुख का कारण है और अब तो मैं सोचती हूँ कि वृंदावन को छोड़कर विदेशम गम विदेश चली जाऊँगा ये सुनते ही देव विश्व जी नमस्कार करते बोले मैया आप वृंदावन को छोड़कर विदेश में बच जाए मैं जगत में आपकी महिमा प्रकट करता हूँ माँ कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते इतना प्रेम करते हैं कि आप पति ऐसी पति घर में चले जाओ चाहे किसी कसाई का घर हो चाहे किसी शुद्र का घर हो किसी का भी घर हो पर मैया जहाँ आप चले जाती हो कृष्ण दौड़े दौड़े दौड़े दौड़े वहां चले जाते हैं मैंने महाभारत में प्रसन्न पड़ा महाभारत में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुद्रो को इस पूजन आदि से दूर रखना चाहिए उनको ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए लेकिन एक बात भगवान ने बड़ी अच्छी बोली बोले मेरे भक्त का अगर शुद्र जाति में जन्म हो जाए और अगर कोई उसको तुझ कहे तो पता नहीं कौन सा नरक भगवान ने बताया उस नरक में मैं उसको घसीटता ही रहता हूँ एक जगह उन्होंने ठीक कहा है मुँह में तमकू नोशी होगा चरसे पीरे होंगे शराबे पी होंगे दो नम्बर काम कर रहे होंगे गुरु बनकर बैठे और इतनी ज्ञान की बातें करते हैं तो भगवान कृष्ण उनके बारे में ठीक कह रहे हैं इनको दूर रखना चाहिए मेरे सब चीज से लेकिन मैं पवित्रता नहीं है लेकिन भगवान ने ऐसा कहा कि अगर शुद्र जाति में मेरे भक्त का जन्म हो जाए और अगर कोई उससे व्यर करे तो भगवान ने बताया कि मैं इतना उसको नरकों में घसीटता हूँ ऐसा बताया भी है तो यहाँ पर कह रहे हैं देव ऋषि नारद जी अगर आप पति से पति घर में चले जाओ कृष्ण यही नहीं देखते है कि किसी पति पावन का किसी पति का घर है या किसी मुक्त आत्मा का घर है कृष्ण केवल आपको देखते हैं और वहाँ दौड़े दौड़े चले आते हैं कितना प्रेम करते हैं मैया कृष्ण आपसे मैं, मैं कहाँ तक कहूँ कि जो मुक्ति है जिसके लिए वो पागल हुए घूमते है उस मुक्ति को मैया कृष्ण ने आपकी नौकरानी बना दिया जिस भगवान ने मुक्ति को नौकरानी बना दिया भक्ति की इसलिए भक्ति के विषय में कहते हैं ब्रज के सन वृंदावन के बोले मुक्ति तो नून सी खारी ला गया जैसा नमक खारा है ऐसे मुक्ति खा रही है इसलिए भक्त लोग मुक्ति मुक्ति के में नहीं पड़ते वो केवल अपनी भक्ति में मस्त रहते हैं और जिसको भक्ति मिल गयी उसको सब कुछ मिल गया और जिसको भक्ति नहीं मिली उससे कुछ भी नहीं मिला इसलिए गीता भगवान कहते हैं जो यहाँ दुखी है वो ऊपर भी दुखी रहेगा कभी सुखी नहीं रह सकता इसलिए कहते हैं कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी कोई धनमिंद रहे वो दास थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी कृष्ण के दादा इस तरह से बड़ा सुंदर प्रवचन दे रहे हैं देव विष्णु नारद जी माँ कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं और आप कृष्ण के श्रीधाम वृंदावन में आए वृंदावन से संयुक्त वृंदावन मे न भक्ति यत्र नृत्य धन्य श्रीधाम वृंदावन जहाँ पग रखते सुंदर योगती हो गयी अरे मैया वृंदावन में तो भक्ति क्या करती है नित्य करती है वृंदावन में इसलिए कितने सूरदर्शन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन हे गोपी अनाच नचाई सबसे ऊंची हे मसाई जहाँ वृंदावन नित्य करती है वो है श्रीधाम वृंदावन वृंदावन में कथा और आती है कि श्री महादेव रास मंडल में आए जहाँ भगवान राज करते हैं तो उस वक्त एक गोपी ने कहा कि भाई भाबा तेरों का काम तेरों को तेरा कोई काम को तो नहीं तो पुरुष है राष्ट्र मंडल में तो केवल गोपियां ही आ सकती है अरे शंकर जी बोले मेरे सर का ठुमक ठुमक कर न चले और हमको वहां जाने की इजाजत नहीं है तो वहीं शंकर जी ने क्या किया कि शंकर जी गोपी बन गए और जब सुंदर गोपी क्यूँकि शंकर जी गोरे हैं काले नहीं है छावले नहीं है शंकर जी का रंग कैसा है कपूर गौरम करुणा अवतारम कपूर कितना गोरे हैं तो गोरा गोरा चकोरा जब सुंदर छोरी बनकर आया तो गोपियां समझी कोई गोपी है हाँ स्वागत है आपका अब गोपी बने शंकर जी से ठुमक थुमक कर नाचे है तो भगवान कृष्ण ने कह दिया कि भाई बाबा जितनी गोपिया उन सबका तुम हेड इसलिए महादेव का नाम पड़ गया बोलो गोपेश्वर नाथ की जय आज भी वृंदावन में गोपेश्वर नाथ जो महादेव राजमान है निधि बन के सामने ही है है हमने दर्शन किए लेकिन हमने कियाथ के दर्शन किए हैं दिन में दिन में तो शिवलिंग है लेकिन जैसे ही रात होती तो उनको गोपी बना देते है शिवलिंग को। गोपी हाँ तो वहाँ में पूरी पूरी पूरी परिक्रमा कर रहा था तो बोला कि महादेव की पूरी परिक्रमा नहीं होती आदि होती है शिवजी की आदि परिक्रमा होती है बस तो इस तरीके से हमने जो है वहाँ परिक्रमा करी और श्री गोपेश्वर जी का दर्शन किया तो कहने का अर्थ यह है कि श्रीधाम वृंदावन वो धाम है जहाँ पर भक्ति नाशती है ध्यान नहीं करते बस वृंदावन में एक महात्मा ध्यान लगा कर बैठे थे एक गोपी आई बोले बाबा जहाँ पर आग खोलने की जगह है उधर तुम आँख बंद करके बैठो है तो गोपी ने कहा आग मत खोलना अगर तुमने गलती से आग खोल दी तो तेरी आँख कभी बंद होने वाली नहीं है। क्यूँ एक मरतबा अगर तुमने नंदे के छोरे को देख लिया न उसके बाद ये आँख तेरी बंद नहीं होगी वृंदावन में समाधि ये ध्यान किसकी जरुरत नहीं है वृंदावन में तो केवल कुछ न कुछ करते नाच करो खुब तो हरी कीर्तन में मत करो तो इसलिए यहाँ पर जो है देव ऋषि नारद जी कहते मैया ये है श्री धाम वृंदावन जहाँ भक्ति नित्य करती है नाचती है भक्ति ने कह दिया की जब कलियुग इतना दुष्ट है इतना बुरा है तो परिसर महाराज जी ने इस कलियुग को मार क्यों नहीं लगा देवरी नारदी कहते मैया जब कलियुग पर जी के, के राज्य में आया तो धनुष ब्रह्म लिए श्री परिक्वर महाराज जी कलियुग को मारने ही वाले थे पर कलियुग घबरा गया और परीक्षण महाराज जी के चरणों में गिर गया परिश्वर महाराज जी ने कलियुग से कहा तुम्हारे अंदर अच्छाई कितनी है और बुराई कितनी है कल युग का बुराई है अरे पुल बान को इतनी बुराईया मुझे लेकिन अच्छाई मुझ में, में। य फलम ना तपसा ना योगिना समागिना फलम लबते संयम कलो के शव कीर्तना जो फल यज्ञ करने से मिलता था समाधि लगा के मिलता था बड़े बड़े वर्त नियमों को करने से मिलता था लेकिन वो कलयुग में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम बस कलयुग में सरलता से मिल जाता है राम रामचरित मानस ऐसी भी चुपाई है कलयुग युग केवल हरी गुण गात नर पावही गावते नर पावही कलयुग में केवल भगवान का नाम जो है वो जीवों को क्या कर देता है बहुत से ऐसी तार देगा वो है भगवान का नाम ब्रह्म नारद प्राण के अड़तीस अध्याय के श्लोक नंबर एक में भी लिखा है हरनाम हरनाम हरनाम नाम केवलम कलऊ ना स्थिति ना स्थिति ना स्थिति गति अन्य कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीवों को भव से ऐसी पार उतार देता है इसलिए महारूषि नवल भी कहते हैं रेरे कार पत्थर तारिया समुद्र माए की जो पत्थरों को जिसने जिस नाम ने तार दिया तो फिर इंसान की क्या बात जो भगवान के नाम को जब्त इसी तरह से गरुड़ प्राण के अर्चा कांड के अंदर लिखा है अध्याय दो के अंदर हम नाम महिमा के विषय में बताते हुए चल रहे हैं कीर्तन कीर्तन देव कृष्ण महाबंधनम परिज कलयुग के मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे उन सब का विश्वास पाखंड में बढ़ जाएगा पाखंड किसको कहते हैं कि जो ढोंगे होंगे जो हा हू कर रहे होंगे उनके अंदर विश्वास ज़्यादा उनका बढ़ जाएगा यह लिखा है जरूर पुराण के अंदर सूजी ने कहा ऋषि वरो, हे ब्राह्मणों कली काल दोषों से भरा हुआ है कलि काल में बुराइयाँ ही बुराइया है किंतु इस दोष पूर्ण युग के अंदर एक महान गुण भी है इसलिए इसकी बुराइयों में एक अच्छी बहुत सुंदर अच्छा है वे गुण हैं भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन। अच्छा ये क्या ये कीर्तन भक्तियाँ कथा कहना क्या है? कीर्तन भक्ति है कथा कहना भी क्या कीर्तन में आता है ये कथा वो है भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन जो के यहाँ पर हो रहा है सतयुग में जो फल ध्यान से मिलता था क्रेता युग में जो जब बड़े बड़े मंत्रों को मिलने से पढ़ने से मिलता था द्वापर में जो फल सेवा से मिलता था और कलिकाल में वे गुण लीला नाम संघ से ही मिल जाते हैं। भगवान की कथाओं को सुनने से और कीर्तन करने से वो आसानी से वो फल मिल जाता है इसी तरह पद्म पुराण स्वर्ग काल यहाँ लिखा है मनुष्य श्री विष्णु के उत्तम नाम का जप कर सब मंत्रों के जप का फल पा लेता है जो श्री कृष्ण का हम नाम जप करते हैं उस नाम के जप करने से हमें सब मंत्रों के फल क्या हो जाता है मिल जाता है भगवान के सामने ऊंचे सुर से उनके नाम का कीर्तन करते हुए नित्य मतलब नाच नाच करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति सारे संसार को पवित्र कर देता है जो लोग श्री कृष्ण के सामने ऊँचे सूर से नाचते हैं गाते हैं तो जैसे गंगा आदि नदियां हैं उसकी तरह सारे संसार को क्या कर देता है पवित्र कर देता है उस भक्त के जो भक्ति करता है उसके विषय में बता रहे हैं उस भक्त के दर्शन और उसका संप्रश उसके साथ बात करने से, और उसके प्रति भक्ति भाव रखने से मनुष्य ब्रह्म ब्रह्म हत्या आदि पापों को पापो से मुक्त हो जाता है ऐसे भक्तों का दर्शन करने से, उनको छूने से, उनसे बातचीत करने से, दर्शन करने से ब्रह्म हत्या किसको कहते हैं बोलना बहुत आसान है बहुत खतरनाक होती ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी थी काली कलोटी ब्रह्म हत्या जब उसके पीछे भागी तो इंद्र मानसरो में कमल के अंदर नुप गया था इतनी खतरनाक है लेकिन यहाँ पर पदम पुराण में कितना सुंदर लिखा है कि वो ऐसे ही मुक्त हो जाता है इन पापों से मुक्त हो जाता है इसमें तीन की भी संदेह की बात नहीं है पुराण कह रहा है थोड़ी सी भी शक की बात इसमें नहीं है जो श्री हरि के सामने भगवान के सामने करतार बजा कर, मधुर सुर में उनके नाम का कीर्तन करता है उसने ब्रह्मतिया आदि पापों को मानो ताली बजाकर भगा दिया ये में ताली बजाने लग जाए न तो मानव ब्रह्मतिया आदि पाप ऐसे भाग जाते हैं। श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ हैगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ बताया गया है जिन्होंने श्री कृष्ण नाम को अपनाया है वे पृथ्वी को तीर्थ बना देता है इस धरती को क्या बना देता है वो तीर्थ बना देता है जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी ज्यादा भगवान ने शक्ति दे दी है अपने से भी ज्यादा भगवान ने किस शक्ति दे दी अपने नाम में शक्ति दे दी इसलिए नाम शरण लेने से भगवान की भक्ति करनी चाहिए प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं जो भगवान की पूजा करने वाला है ना उसको भगवान पीछे रखते हैं मगर जो उनके नाम का जब करता है उसको छाती से लगा लेते हैं बोलो भक्त भक्त भगवान की पुजारी को पीछे कर दिया और नाम जब करने वाला कोई भी हो उसको भगवान अपनी छाती ऐसी लगा लेते हैं। इतनी भगवान के नाम की महिमा बताई गई है हरि नाम रूपी महान वज्र पापों के पहाड़ को भी खत्म कर सकता है अगर पाप का पहाड़ भी चढ़ जाए ना, तब भी भगवान का नाम उसको आसानी से खत्म कर सकता है पर संसार के लोग इतना उत्तम भगवान का नाम पाकर भी उससे दूर है मतलब इतना आसान तरीका बताया गया है फिर भी लोग उसको नहीं अपना रहे फिर भी न जाने किस किस चक्रों के अंदर घूम रहे हैं